है है ये ये से से या कृष्ण और आसक्ति को समुद्र भवन कर दिया यहाँ पर कुछ तुम्हारे कम हो गया उसके कारण कृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला कौन रज सिंध प्राप्त है ना रजा रजती ऐसे रूप है। तो रजोगुण से क्या होती है कृष्णा होती है और आसक्ति है। तो कृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला या कृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाले रजोगुण को राधात्मिक जानू रजोगुण को राधा या रजोगुण को राग रजोगुण को जानी? कार्य बताएक्ति को उत्पन्न करने वाले रजोगुण को से से ना तो है तो कर्म रागात्मक कर्मस निवजना जैनम निवजनाजोग कर्मय आसक्ति के द्वारा देवी आत्मा का बंधन करता है आसक्ति के द्वारा आसक्ति को उत्पन्न करके आत्मा का बंधन करता है लगाएंगे वास्तव में रजो राघात्मकम रागात्मक का है ना तो क्यों कहा है इसको रागात्मक राग रूपम रागात्मक क्या थे राग रूपम रागा योग आत्मा स्वरूपम स्वरूप जिसा यो आत्मा स्वरूपम जिसको राग रूप जानो राग रूप क्यों जानो तो कहते रंगनाद राण है रंगने के कारण गैरिक आदि वैरिक कहते हैं गेरु गेरु जानते हो इसको कपड़ा रंगा जाता है गेरुआ कपड़ा तो जैसे की गेरु ऐ से रंगा जाता है ना किसी वस्तु जैसे से कपड़े को रंग रंगते हैं ना जैसे गेरु से वस्त्र जाता है वैसे ही किया है से मन रंगा जाता है से मन रंगा जाता है रजोगुण मन को रंग देता है अब ध्यान देंगे रजो रागात्मक यहाँ रागात्मक जागरूक देखेंगे रंजनाद राग रंगने के कारण कहलाता है आदि आदि की की तरह तरह का से रग कह जाता है कौन रग कहलाता है ना अच्छा गेरु रंगता है किसको वस्तु को रजों को किसको रंगता है मन को रंग देता है मन में अब देखेंगे गेरुवादी की कदले रंगनी के कारण रागव यहाँ रागात्मक है, तो है नागमक राग रूपान यहाँ कृष्णा किसे कहते हैं तो भाषिककार बताते हैं अपराप्ताभिला क्या कहते हैं कृष्णा और आसंग आशंका कर आशक्ति कैसी प्राप्त विषय मन का प्रीति रक्षण प्राप्त विषय में प्राप्त हुए विषय में मन में मन का प्रीति रूप संबंध है प्राप्त हुए विषय में मन की प्रीति हो जाती है ना जो अनुकूल विषय प्राप्त होता है तो उस विषय में क्या होती है मन की प्रीति अनुकूल विषय में होती है मन की प्रीति प्रीति का और प्रीति क्या एक सम्बन्ध है लगेगा प्राप्त या विषय के प्राप्त होने पर ऐसा लगा देना विषय के प्राप्त होने पर मन का प्रीति रूप संबंध या प्राप्त हुए विषय में क्या संबंधा <coughs> का संबंध प्राप्त विषय का संश्लेषता प्राप्त विषय में संबंध किसका मन का प्राप्त विषय में मन का संबंध वो संबंध क्यों उठा कृति रूप लग गया विषय में किसका संबंध मन का प्राप्त विषय में मन का प्रीति रूप संबंध को आसन कहते हैं कहते हैं ठीक है प्राप्त में प्रेम है, है वो आसक्ति है और प्राप्त की अभिलाषा है वो कृष्णा है यहाँ कृष्णा संघ समुद्ध भवन का समास का समास समुद्र मतलब समुद्र का समुदा कम ये कृष्णा और आसक्ति को उत्पन्न करने वाला समझ शक्ति को उत्पन्न करने वाले रजो को रजोगुण के राका बदनादी सत्य लेना रजा महाराजा रजोगुण कौमते आसक्ति के द्वारा देही आत्मा का बंधन करता है कर्मय आसक्ति के द्वारा कर्म कैसे तो कर्म संगेन को बताते हैं कर्म सुजनम कर्म सुजनम संजनम करते यहाँ पर यहाँ पर ध्यान देना कर्म संज्ञा है न कर्म सु करते संजनम कर्म सुन संग समाप्त है संगा कर ये प्रत्येक समास है कर्म संग्रह यहाँ संघ करके क्या किया कर्मो में स्पर्शा कर्मो में तस्पर्शा कर्मो में लगे रहना कोई तत्परता आसक्ति अर्थ नहीं है यहाँ पर है कर्मों में तत्परता कर्मों में तत्पर है अब देखेंगे कर्म कैसे कर्म दृष्टार से अदृश्य विधेयक वाले कर्मों में अर्थकर्थ फल कर लेना दृष्टि तथा अदृश्य फल वाले कर्मों में तत्परता दृष्ट तथा अदृश्य फल वाले कर्मों में तत्परता दृष्ट फल क्या है धन सम्पत्ति मकान है वहाँ दृष्ट फल है? है और अदृश्य फल क्या है दृश्य और अदृश्य फल वाले कर्मों में अदृश्य और अदृश्य फल के जनक कर्मों में को क्या कहते हैं शक्ति के द्वारा रजोगुण आत्मा का बंधन करता आत्मा का अब ध्यान देना रजोगुण से क्या होती है कर्म में आशक्ति है पैसे कर्मों में जब बहुत है न जब सत्युण अधिक होगा बड़ा हुआ रजोगुण रहेगा तो निष्काम कर्मो में भी प्रवृत्ति होगी इसलिए होगी दृष्ट कर्मों फल जनक कर्मो में प्रवृत्ति होगी हालांकि प्रवृत्ति रजता ही कारण है लेकिन सत्यु अभी चाहिए लग जाएगा तो इस प्रकार रज को भी रज भी क्या होता है बंधन का हेतु होता है ये देखेंगे सब कुछ कैसे बंधन का हेतु है ज्ञान में आसक्ति के द्वारा और सुख में आसक्ति के द्वारा है सुख में आसक्ति कैसे बताइए सुखी हम ना तो ज्ञान में आसक्ति की समझे ना ज्ञानी अहम जिसको आत्मा का आक्रोश ऐसा तो अच्छा हो जाता है उसको कोई भी क्या है आसक्ति नहीं होती है अभिमान नहीं होता है सा पढ़ लिया पढ़ लिया वेदांत पढ़ लिया और क्या मानने लगा ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान भी आसक्ति ज्ञान होगा यह ज्ञान कारण बनेगा ज्ञान समझे ज्ञान भी आसक्ति के द्वारा मान लो एक दो सांसारिक ज्ञान की आकांक्षा वो भी ज्ञान की अब योग्य वाहम है नाम समस्त वज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिः तद निवरनाति समह कुं अज्ञानं तमन तु अज्ञानं अनिभि मोहनं सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिः तद निवरनाति इन्ह देखना भारत सर्वदेहिनाम मोहनं समह अज्ञानं विद्धि भारत से अच्छा। है नो तो है पूर्व ऐसी विलक्षण करने के लिए है पूर्व जो शब्द तो में आ जाए ना उससे विलक्षण सूचित करने के लिए तू शब्द तू भारत सर्वही नोहनम तम अज्ञान जन विद्धि हे भारत से सभी प्राणियों को मोहित करने वाले तमोग को अज्ञान ज्योतिपुर हे भारत सभी प्राणियों को मोहित करने वाले समोगुण तो को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो यहाँ अज्ञान करके जाना भाव अज्ञान का क्या है ज्ञाना भाव जब ज्ञाना भाव से जन्म जब ठीक ठीक -थी ज्ञान न हो विवेक न हो तो उस समय तो क्या हो जाता है मुह दुण। विवेक के ना होने से क्या हो जाता है की सभी प्राणियों को मोहित करने वाले सम को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो हुआ ना अध्यान। अध्यान, अध्यान। तो का मतलब क्या होगा तम ज्ञाना भाव से क्या होगा और तम क्या करता है किसके अनुसार बोलो मुँह ज्ञाना भाव से उत्पन्न हुआ तम और तम क्या करता है मुँह करता है ना करता मुँह किसको मुँह करता है ना प्रमाद आलस्य निद्रा भी प्रमाद आलस्य निद्रा भी सर निबल सैना समोह गुण तद प्रमाद आलस्य निद्रा भी निबंधना थी वह प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा मानता है बंधन का कारण कैसे होता है प्रमाद और आलस्य और निद्रा के द्वारा बंधन का कारण बनता इसी में तो लोग अधिकार लोग इसी में लगे होते हैं प्रमाण कितनी देर लोग पाठ के जा सकता है कितनी देर पड़ता है बाकी प्रमाण आलस्य है तो बंधन का कारण हो जाए समय का दुरुपयोग हो गया, दो मिनट भी एक मिनट भी व्यर्थ तो तो में इतना बहुत करना, कभी भी ऐसा नहीं करना स्वाध्याय करो भगवान का दिन करो सेवा करो पर व्यर्थ का आलस प्रमाण जीवन अच्छा नहीं तो बंधन सदन में जनाती जाएगा बंधन का कारण बनेगा प्रमाण आलस में जागे बारा समय इसी भी अब ये है विज्ञान अज्ञान का ज्ञान के अभाव इसको यहाँ पर अज्ञान अज्ञानाध्याम अज्ञान का है ना अज्ञान जन तो क्या हुआ अज्ञानाध्याम विधि मोहन करो कर्म मुह को करने वाला मुंह करने वाला मुँह करने वाला अर्थात अविवेक को करने वाला किसको करने वाला अविवेक को करने वाला किसको सर्व करते, सर्वे इनाम इसको सर्व देव नाम दे करो करता है प्रमाण आलोचन का भी प्रमादा क्या और क्या आलचन बात है क्या नहीं है क्या अनुसार है ना होना चाहिए आलोचन इसमें नियुण नियुण नियुण नियुण नियुण। <laughs> <है>? <laughs> हाँ प्रमाद आलस्य गुण समाध प्रमादा चाल संख्या निग्रा क्या है प्रमाद आलस है ना प्रमाण आलस ना निग्राम हो गये नावी प्रमाण आलस कि निद्रावी प्रमाण आलस को आलसावी द्वारा ये आत्मा का बंधन करता है ये बहुत साधना भी कम समय होती है स्वाध्याय भी कम समय होता है और फिर यदि अधिक भी होता है तो इसमें साधना और स्वाध्याय अतिरिक्त हमारा प्रमाण आलस में कितना सुने जाता है ये देखना चाहिए थोड़ा भी एक मिनट बी जाएगा तो बंधन का समय तो इसमें कुछ न कुछ करो अच्छा नहीं है ये बंधन का कारण बन जाएगा तो ला ला ला क्या हुआ कुछ तो फायदा नहीं अधिकांश लोग इसी में बैठे हैं जो काम धाम नहीं करते ना ज्यादा इसीलिए मतलब क्या है कि ये अज्ञान का ज्ञाना भाव होने से जब ज्ञान का भाव जब ठीक ठीक विवेक नहीं होगा तो विवेक ना होने से समुग्र की वृद्धि हो जाएगी है ना ज्ञान का भाव कोई उपादान कारण नहीं है उसका है ना मित है ना तो समुग्र होगा मतलब समुग्र उनकी वृद्धि हो जाएगी समुग्र उपादान नहीं है यह है ना ज्ञान के अभाव विवेक नहीं रहा तो फिर खुद अनुमति वृद्धि होती है और भी लगता है कर्तव्य कुछ कर पता नहीं चलता है क्या करें क्या करें कुछ नहीं बैठे हैं है। तो दे और गप सप करना भी अच्छा नहीं है ना ये तो अच्छी बात नहीं है मेरे छत करना घर में घूमना फिर बैठा है बुढ़ा नाम व्यापार है संक्षिप्त हो पुनः गुणों का कार्य संक्षेप तो का <दे> से कहा जाता है पुनः गुणों का कार्य संक्षेप से कहा जाता है अच्छा अभी देखेंगे अभी तो रजोगुण का कार्य क्या कहा गया है कृष्णा आसक्ति कर्म में आसक्ति ये बताया ना। और तमोगुण का कार्य क्या है मोहित करना प्रमाद आलस रहना सब बताया ना। और सत्व का कार्य क्या बताया प्रकाश कम प्रकाश को करना ज्ञान को करना और मतलब क्या है आरोग्य अरोग्यता को करना ना ना है रोग ना उप्रोत करना सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि है एक बार ना ये। कुना हैं। का है। तो आया पुनः संक्षेप देखो तत्व सुखी भारत सतव सुखी संध्या है वास्तव सुखी संध्य संदेह संश्लेषी हे भारत सत्य गुण सुख में संबंध कराता है या सुख में आसक्ति कराता है संश्लेषित किया ना की हे भारत सत्य गुण सुख में संबंध कराता है या सुख में आसक्ति कराता है सुन गया तो जब सुख में आसक्ति कराएगा तो सुख के साधनों में व्यक्ति सुख के साधनों को इकट्ठा करेगा अच्छा और या कहना सत्युण सुख में आसक्ति कराता है तो सुख उत्पत्ति के द्वारा ही सुख में आसक्ति कराता है कहते सुख उत्पत्ति के द्वारा ही सुख में आसक्ति कराता है तो उसका कार्य भी हो गया सुख करना ऐसा सुख करना और सुख आसक्ति करना दोनों ही कारण है शत्रु को सुख में आसक्ति कराता है और रजि यानी संयति रजोगुण में आसक्ति करता है रजोगुण में आसक्ति कराता है तू तबाह प्रमा है किन्तु समोह ज्ञान को ढक कर किन्तु ज्ञान को ढक कर को ढक कर प्रमादे संजयती प्रमाद में लगाता है प्रमादे उच्च संजयती प्रमाद में भी लगाता है अभी इसे निद्रा ले लेना ज्ञान को ढट के, विवेक को आच्छादित करके उस प्रमादी प्रमाद में भी लगाता है सत्यु सुखे संजय संत सतु सुख में संबंध कराता है या सुख में आसक्ति कराता है भारत कर्मन, है संदेह थी वर्त थे मतलब संजय अनुवर्त से संजय यहाँ भी है कहा रजा कर्म जी ने ज्ञानम है नाक में तो कहते हैं कि ज्ञानम का तो कम ज्ञानम से लेना आवृत्त है तू तम ज्ञान आवृत्त किन्तु तमो गुण ज्ञान को आच्छादित करके ज्ञान को आच्छादित करके स्पेन आवरणत्म न अपने आवरण करने के स्वभाव से अपने आवरण करने के स्वभाव से या अपने आवरण रूप स्वभाव से आवरण रूप स्वभाव से क्या करेगा ज्ञान को आवृत कर देगा आच्छादित करने के स्वभाव से क्या करेगा ज्ञान को कर आच्छादित करना तू समय आवरणात्मना ज्ञानम सप्तम विवेकम आवृत आच्छाद लग जाएगा तू समणात्मना ज्ञानम सत्य प्रथम विवेकम आवृत्त आच्छाद किन्तु तमो गुण अपने आवरण करने के स्वभाव से सत्व उनको को करके सत्गुण उनको आस्थापित करके प्रमाद में ही लगाता है या तो प्रमाद में ही लगाता है या प्रमाद में असक्ति कराता है प्रमाद में करा तो प्रमाद्यक्ति पसंद करता है ये प्रमादी यहाँ प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य आकरणम प्रमादी कहते हैं ये प्राप्त हुए कर्तव्य को न करना प्राप्त हुए कर्तव्य को न करने का क्या नाम है तो कर्तव्य को हर क्षण करते हैं प्राप्त शासव्य को न करने का हमें राम है प्रमाद है। इसके वास्तव में गीता वृक्ष के वास्तव तो में, में अति दिया है नहीं किया ना तो ऐसा भी देखो हमने उसका अति किया है ना ऐसा भी किया जा सकता है देखो तुम समय किया है। है ना। अब देखिये यार अफी ठीक है, करा की गुना है। उत्तम कार्य कदा करती गुणा गुण उत्तम कार्य कदा करवंती गुण उत्त कार्य को कब कहते हैं गुण ये सत्यम तीन गुण गे ना। भी से कहे गए नुना न्यापारा है व्यापारा करते कार्यम व्यापारा क्या थे द्याकारे। द्याकारे। तो गुणा उक्त कार्य करावंती सत्य गुण उक्त कार्य को सब करते हैं सत्य गुण सुख ने आप कब कराता है रजोगुण करो ने कब करापत्ति कराता है अपने अपने को कब करते हैं उत्तम कार्यों से लेना है नवम में जो मतलब रोक ऐसी लेकर के नवम तक जो कार्य कहेगा सब लेना ठीक है छठे से लेकर के नवन ज्ञान का का तो ज्ञान न होने ज्ञान न होने ज्ञान के अभाव होने से कम होगा और तम क्यों होने से आगे और ज्ञान का अभाव होगा ऐसा क्रम चलता है है ना अब ज्ञान से जन्म क्या है कम और कम होने पर क्या होगा आगे फिर और ज्ञान का अभाव ऐसे जतम से अभी रजतम सेवती ये ज और तम को दबाकर कर होता है सत्य होता है वास्तविक ने जल्श किया बढ़ता है सत्युगु वृद्धि को प्राप्त होता है अभी भूमिका ऐसी दबाकर ये हे भारत रज और तम को दबाकर करके सत्य गुण को प्राप्त होता है सत्य गुण होता है मतलब सत्य गुण को प्राप्त होता है अथवा बड़ा हुआ सत्युगुण होता हैज और तम को दबा करके को प्राप्त होता है अभी आज ऐसा जोड़ सकते हैं, क्या अभी क्या होगा कि की जब मैं बोल रहा हूँ भाषा के अनुसार दबा कर सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त होता है तब तत्वगुण अपने कार्य ज्ञान और सुख को करता है तब सत्ण अपने कार्य ज्ञान और सुख तो को करता है ऐसा के अनुसार होगा शब्दार्थ हाँ सदना कप करते हैं अपने कार्य अच्छा जी इतना देर को बात बताएंगे रजा समा ऐसा होगी रजा कर समा रज और कम दोनों को भी दबा कर रज और कम दोनों को भी दबा कर या अभी कर सकते हैं रज और कम दोनों को ही दबा दबाकर तो फिर और तो कोई गुण नहीं है ना जिसको दबाए सच तो दो, दो, दो को ही दबाएगा और तो कुछ नहीं है ना तो अभी योग रखनी है रज और कम दोनों को ही दबाकर या दोनों को दबाकर ही ऐसा करना है अभी रज और कम दोनों को दबा ही सत्यो भगवती सत्यो भगवती कर रहे उद्भवती और उद्भवती करना की जब हे भारका यदा यदा करते जब ये भारत जब रज और कम दोनों को ही दबाकर सत्युगुण वृद्धि को प्राप्त होता है सत्य गुण बढ़ता है तथा लब्धात्मकम सत्वम तब बढ़ा हुआ सत्युगुण लब्धात्मकम करके अपने रूप को प्राप्त किया हुआ या प्रसन्नानुसार बढ़ा हुआ लेना तब बढ़ा हुआ सत्युगुण अपने कार्य ज्ञान सुखा जी का आरम्भ करता है या तब वे बढ़ाई अपने ज्ञान सुख आदि को उत्पन्न करता है ज्ञान सुखी आदि क्या है इन दोनों में आ सकती ऐसा रोग का अभाव भी ना जाम अच्छा जी और देखेंगे श्लोक में रजा सत्म समाचार ये वितना देखना रजा सत्सम समाचार एवा श्लोक क्या ऊपर रज और सन को दबाकर सत्रुगुण वृद्धि को प्राप्त होता है तो यहाँ पर क्या करेंगे रजा समा क्या है ना क्या कन्मा यहाँ ऐसा करना सत्यम क्या समूपर ऐसी लेना और फिर रजा पे लिखा है नतव क्या समा अभू रही रजा पे ले लिखा है ना सत्यो क्या समा अवभु रजा भगवती सत्यु और सम को दबा कर रजा भगवती रजोगुण होता है या रजोगुण सिद्धि होता है बढ़ता है सत्य और सम को दबा कर के रजोगुण को प्राप्त होता है लग गया? तो क्या होगा वास्तविकारी अर्थ कि जब सत्य और शुरुआत रजोगुणी को, रजो को प्राप्त होता है तब रजोगुण अपने कार्य कर्म में आशक्ति को करता है है ना? कर्म में आशक्ति को करता है कृष्णा को करता है लगाएंगे भक्त में था रजोगुणा रजोगुण किसको रवाएगा सप्तम तो समाज का एवं उभोगी एवं है श्लोक लीजिए की रजोगुण सत्य और सम दोनों को ही है दोनों को ही दबाकर अभी रजोगुण सत्य और सम दोनों को दबाकर ही जब बढ़ता है यदा है ना तथा तथा यदा उसी प्रकार जब तथा उसी प्रकार जब रजोगुण सत्य और सम इन दोनों को ही दबाकर वृद्धि को प्राप्त होता है तथा स्व आर्यम कर्म कृष्णादी आरभ कब अपने कार्य करो में आसक्ति आदि को उत्पन्न करता है लक्षण में कृष्ण आदि को संग लेंगे ना और श्लोक देखेंगे लगायेंगे तथा अभी कौन रचा स्तंभ तथा सत्यम रजा क्या का कर लेंगे तथा सत्यम का रजा अभी वो ही समा हो गई है तथा सत्यम चार तथा सत्यम सा रजा वही सम हो उसी प्रकार सत्य और रज को दबाकर समाभवती समी को प्राप्त होता है जब दबाकर और रज को प्राप्त होता है तब वह अपना कार्य सकता है जाना सब अर्थ तम अर्थो गुण तब नामक गुण सत्यो इन रजा क्या उपभोग होती है सत्य और रथ इन दोनों को दबाकर तथा है न उसी प्रकार सत्य और रज जब दोनों को दबा कर ही है तदा तब ज्ञान के आवरण आदि रूप को करता है ज्ञान का आवरण और क्या है हम्म बोलो? बोलो ये आधा से चलेगा कौन सी बोलने में आप बारा पड़ो एक एक को आप बोलेंगे तब हम आपको कुछ बता सकते हैं एक एक बार आया है ना तो से करना या या कर कर दोनों दोनों को को ही ही दबा दबा अच्छा अब बोलो और बोलो एक एक बार बोलोगा वो हाँ तो यहाँ भी क्या रजोग तब तो कम ऐसा यहाँ ए रफी दोनों आगे तो उसमें भी दोनों है ना ये बा बताता हूँ इसी प्रकार रजोगुण सत्य और तम सत्य और तम इन दोनों को ही इन दोनों को ही और फिर एक अभी और दिया है ना उस अभी का भी वर्ष करूँ और कैसे लगाऊ तो मैं बताता हूँ रजोगुण सत्य और तम इन दोनों को ही लगाकर जब वृद्धि को ही कष्ट होता है इन दोनों को ही दबा कर जब वृद्धि को ही प्राप्त होता है ऐसा कर लेंगे इसी प्रकार की प्रेम कर लेंगे है ना दोनों को ही दबा कर और वृद्धि को ही प्राप्त होता है ऐसा कर लेंगे ये सब अर्म का एवं एवती का ध्यान रखा जाए तो अच्छा लगाएंगे जदा योग ना उद्भुतों को जब योग होता है उद्भुत होता है अर्थात वृद्धि को प्राप्त होता है, है? यदा यो गुणा तो हो नहीं जब योग गुण उद्भूत होता है या जब योग गुण वृद्धि को प्राप्त होता है तदा तक लिंग लिंग है तब उसकी क्या पहचान है तब उसकी क्या पहचान है लिंग क्या पहचान या उसका चिन्ह है क्या पहचान है तो जब जो गुण उद्भूत होता है तब उसका क्या लिंग है तब उसकी क्या पहचान है तब उसका क्या चिन्ह है चिन्ह या परेशान है है ना यहाँ मतलब हेतु का मतलब उत्पादक हेतु लिंक करके उत्पादक हेतु नहीं लेना है, है ना उत्पादक हेतु नहीं लेना है परेशान लेना है ऐसा संभव लगा, तो लगा लेना है ना यदि का संबंध सरकार के साथ लगाया जा सके तो लगा लेना ऐसा संभव है ना जैसा यहाँ हो वैसा लगा लेना अब बिल्कुल करूँ देह देह देह प्रकाशः प्रकाशः अस्थ प्रकाशः उपजाते ज्ञान यदा विद्याद् तुझे दुर्वृद्ध सदा उपजाते लगेगा यदा यदा यदा अस्हेश प्रकाश ज्ञान उपजाते जब इस सभी द्वारों में द्वार साधन, साधन इंद्रिय है इंद्रिया जब इस दे में जब इस दे में सभी द्वारों सभी इंद्रियों में जब इस व्य में विद्यमान कर्मों में जब इस व्यय में विद्यमान कौन करण जब इस व्यय में विद्यमान चक्षु वाली सभी कर्मों में प्रकाश रूप जन उत्पन्न होता है प्रकाश रूप ज्ञान के साधनों के होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है जैसे कि प्रकाश हो विषय संयोग हो विषय भी चाहिए ना तो मतलब क्या है की ज्ञान के साधनों के होने पर ज्ञान होगा और ज्ञान क्या होगा श्रमिक होगा एक क्षण में ज्ञान होता है ना कभी चक्षु चाचु से ज्ञान कभी सूत्र से ज्ञान कभी ऐसा तो जब ज्ञान होता है सत्य गुण का कार क्या है ज्ञान है ना उसमें आलस्युमान ऐसा नहीं ठीक ठीक ज्ञान यहाँ ज्ञान से क्या लेना है प्रकाश रूप ज्ञान जो है ये यथार्थ ज्ञान लेना है कैसा ज्ञान लेना है यथार्थ ज्ञान सब कुछ होता है यथार्थ ज्ञान रामनो यथार्थ ज्ञान किया जब अश्विन में सभी कर्णों में प्रकाश रूप ज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान से यथार्थ क्या लेना है की जब इस व्यय में सभी कर्णों में या सभी निधियों में प्रकाश रूप ज्ञान उत्पन्न होता है तदा ध्वन इसी उच्च विद्याते तदा विद्या सत्य को बढ़ा हुआ है सत्य को बढ़ा हुआ है सत्यू वृद्धि को प्राप्त हुआ इति उच्च विद्या इस उच्च विद्या इसे भी इसे भी तब इसे भी जानव की शत्रुगुण बढ़ा हुआ है लग गया? और देखेंगे में सर्वद्वार को बताते हैं आत्मना उपलब्धि द्वारा स्रोत्राधीन सर्वाणी करणानी से सुवद्वार को समझा रहे हैं कि मतलब क्षेत्र के आत्मा की उपलब्धि के द्वार उपलब्धि के द्वार ज्ञान के साधन आत्मना का है क्षेत्र के साधना है ना ये त्मा या ज्ञान के साधन आत्मा का क्या हुआ जीव के मतलब क्या जीव के? का है ना? जीव आत्मा के ज्ञान के साधन स्रोत आदि समीकरण लगे आत्मा के ज्ञान के साधन जीव आत्मा को जानने के साधन स्रोत आदि समीकरण अब ये तो सर्वद्वार हो गया ना द्वार का क्या हुआ करण सर्वानी कर द्वारा द्वाराणी अर्थ क्या है ना सर्व द्वार सर्वानी सर्वाणी द्वारा द्वारा अच्छा ऐसा सरल हो जाता है सर्वाणी द्वारा सरल हो जाता है ना चलिए उपलब्धि द्वारा ऊपर लिख दिया है ना आ, वही हो गया उपलब्धि द्वारा लिखा है ना उसका अर्थ क्या हुआ ज्ञान साधन ज्ञान ज्ञान साधन को स्रोत सभी करण स्पष्ट हो गया है ना सर समास सर में द्वारों में अब प्रकाश रूप ज्ञान प्रकाश का किया जाए तो अंताकरणी एक अंता है न और बुद्धि की वृत्ति तो मतलब बुद्धि की वृत्ति ही ज्ञान है घटाकार अंताकरण की वृत्ति क्या है घट ज्ञान और पटाकार अंताकरण की वृत्ति पट ज्ञान दंडाकार अंताकरण की वृत्ति दंड ज्ञान है में का तो बुद्धि बुद्धि क्या कहते हैं प्रकाश बुद्धि की वृत्ति को प्रकाश कहा जाता है या बुद्धि की वृत्ति प्रकाश है अब यह किसमें होता है अश्विन नहीं जब इस देह में जब इस देह में विद्यमान सभी सभीकरणों में बुद्धि की वृत्ति रूप प्रकाश उत्पन्न होता है या प्रकाश रूप ज्ञान उत्पन्न होता है सद ज्ञानम यदा एवं प्रकाशो थे तद एव ज्ञानम हुआ ज्ञान यदा कर जब एवं प्रकाशो ज्ञान है ना ऐसे देखना ज्ञान नाम वाला ऐसा प्रकाश तद यो ज्ञानम वह ज्ञान ही जब ऐसा प्रकाश वाला जैसा बताए ना बुद्धि की वृत्ति जब ऐसा प्रकाश वाला ज्ञान है ना, जब ज्ञान नाम वाला ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है क्या कहेंगे जब ज्ञान नाम वाला, वाला ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है तब ज्ञान प्रकाश रूप लिंग से ज्ञान प्रकाश ऐसी ही चीज है ना ज्ञान प्रकाश तब ज्ञान प्रकाश रूप लिंग से या ज्ञान प्रकाश रूप सिंह से विज्ञात जानना चाहिए क्या जानना चाहिए दुवृद्धम क्या सत्यम ये सत्य बढ़ा हुआ सत्य गुण है बढ़ा हुआ सत्य गुण है इसे भी जानो इसे भी जानो आनंदिरी में देखो उत्कर्ष की आनंद ने कहा उत्कर्ष अभी होने पर भी यहाँ अतिश है तो क्या हो जाएगा उत्म सत्यम की अतिशय बढ़ा हुआ सत्य गुण आनंदगिरी यहाँ कहते हैं की उत्कर्थ अभी होने आरोप भी अर्थ है रजसूत रजता इदम चिन्ह बड़े हुए रजोगुण का यह चिन्ह है बड़े हुए रजोगुण का यह चिन्ह है था यहाँ चिन्ह रहा है निन्न बे सकते हैं देखो लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम असम सुक्रिया लोभः रजसः जायन्ते संति वृति आरंभ लोभः रजसी एक रजसी एक जाये सेवृद्धे भरतरसभातरसभा एक रजसी द्विवृद्धि जयंतीस हे हे कर्मों का आरंभ असम और स्त्री आ जाओ रजत ये रजत से पढ़ने पर उत्पन्न होता है नाम तो ये है हाँ दादी दादा जी पास में दादनी है तो आप ये कमरे से कहा दादी तो ये सामनेgrandma में बैठा हुआ है चलो तो कोई तो नहीं बात है ठीक है मैं उधर भी बैठा हूं ये वाला मैं ये ये साइड यहां पर तो बैठ और चारों में कहां किया अब नहीं कहां है ये लेंगे ले धरतर सब लोग प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ असम और ये सभी हृदय भी वृद्धे जागरण से ये सब हृदयों से बढ़ने का उत्पन्न होते जाएगा धरतर सब लोग प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ नहीं हाँ जी लोग प्रवृत्ति कर्मों का अवरम्भ असम सुहा ये सभी रजत गायन से रजोगुण के बनने पर उत्पन्न होते हैं अब इसको घास का अर्थ है पर पर स्वरद्रव्याता है ना? इसका है दूसरे के दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा दूसरे का द्रव्य धन संपत्ति मकान ऐसा वैसे ये परिभाषा बहुत अच्छी है कि जितने से अपना जीवन सादगी से निकल जाए और उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा लोग है अपना जीवन कम से कम सादगी में जितने में निकल जाए और उससे ज्यादा की इच्छा क्या हो जाती है लोग यह वास्तव कहते हैं कि दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा लोग है प्रवृत्ति अर्थ है यहाँ पर प्रवृत्ति श्लोक में आया प्रवृत्ति का और तो प्रवर्तन करके यहाँ पर है सामान्य चेष्टा सामान्य रूप से चेष्टा मतलब है के चिलना फिर आदि फिर आदि सामान्य चेष्टा यही है ना चिलना फिर सोना खाना पीना यही सामान्य चेष्टा लेना है किससे प्रवृत्ति चलना फिरना सोना फिर खाना ये सब और आरम्भा कब से किसका आरम्भ है तो कर्म नाम आरम्भा कर्मो का आरम्भ से लेना यहाँ ये जो है ना अन्य कर्मो सामान्य चेस्टाओं से चे अतिरिक्त जो कर्म है चाहे वो विहित हो अथवा निश्चित हो सामान्य शरीर में स्वाभाविक है जितना होती है और कर्म मतलब कि आए लेना तो कर्मो का आरम्भ करना असम कर अनुपमा मतलब उपसम का अभाव उपरांता का भाव असमा कर अनुपमा अच्छा अनुपा करते, तो करते हैं समाक अमुप समा और भाष प्रकार करते हैं हर रागादि प्रवृत्ति ही हर रागादि जनक विशेष प्रवृत्ति हर रागादि जनते विशेष प्रवृति हर रागादि जनक विशेष प्रवृत्ति है था राग आदि के जनक विषयों में सुवृत्ति मत तो हर्ष के जनक विषयों में प्रवृत्ति राग के जनको में प्रवृत्ति जनको में प्रवृत्ति लगायेंगे अषम अनुष्टमा अर्थात हर्ष राग आदि के जनक विषयों में प्रवृत्ति कृष्णा की जनक दृष्टियों में प्रवृत्ति ये अनुष्ट कर्त हो गया फिक्रिया है ना श्लोक में फिक्रिया है सर्व सामान्य वस्तु दृपया कृष्णा सर्व सामान्य वस्तु को विषय करने वाली कृष्णा इसका मतलब है सर्व सामान्य वस्तु की इच्छा सर्व सामान्य वस्तु की इच्छा चाहे वो अपनी हो अथवा पढ़ाई हो लोग ने क्या था परप्रद्ध कहा था ना हाँ तो सर्व सामान्य वस्तु को विषय करने वाली कृष्णा या सर्व सामान्य वस्तु की इच्छा को कृष्णा कहते हैं अपना अभी मिले पढ़ाया हम लोग को की रजो गुण के बढ़ने पर ये चिन्ह उत्पन्न होते हैं ये तो इससे परेशान हो जाती है अपनी हमारे अंदर कौन सा कौन बढ़ा हुआ है और में हाँ ज्यादा बहुत लोग अनावश्यक चिंता हैं देखते हैं उधर जा रहे, तो रहे, रहे हैं तब तो तो रजो गुण के बढ़ने पर तो होता तो तो है बहुत लोग बैठते ही नहीं है कभी इधर कभी उधर कुछ पढ़ो अध्ययन करो नहीं इधर वाले रहेंगे कोई तो में लेकिन नहीं नहीं ऐसा करो ना रजोगुण बढ़ने बढ़ने है है ना ना रजो ग बढ़ने पर जो रजोगुण के पर रजो बढ़ने पर ऐसा कर सकते हैं बढ़ने पर ऐसा कर है ना पत्नी काम एवचा तमसी जायन्ते जायन्ते जायन्ते आप्र क्या क्या क्या क्या ये है, आप्र... ही ये थानी थानी है ना ंदनांदनावृत्तिहादोहतावृद्धे ज्यांते कुंद आवृत्तिमोहा ये जायन से हे आप्रकाश करते समेनंदन पर अभिवेक है ना करते पर ने किया है, कि आ फ्रिवर्टी, आ फ्रिवर्टी भी है है ना कि करते अभिवेक हे कुरुन अविवेक और अप्रवृत्ति अप्रवृत्ति करते प्रवृत्ति का भाव कर्मो में प्रवृत्ति न होना भी समूह गुरु कांदन अविवेक प्रवृत्ति का अभाव प्रमाद और मोह भी, मो भी प्रमाद और मोह भी प्रमाद और मोह भी ये सभी समोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं यदि एवं अन्य मोहा की बात करना है तो उसका अपी अर्थ करना पड़ेगा और तो तो समस्या की बात कर सकते हैं समस्या एवं समोह गुण के बढ़ने पर ही यदि एवं धन ले आएंगे तो अवधारणार्थक हो जाएगा जहाँ लिखा है तो अपी करना पड़ेगा हे ये बहतर सब अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमा ये, ये सभी समस्या की समोगुण के के ही बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं ये सभी समोगुण बढ़ने पर ही ऐसा कर सकते है तब विवृद्ध एवं तब विवृद्ध ये सभी समोगुण बढ़ने पर ही उत्पन्न होते हैं अप्रकाशा का अविवेक अत्यंतकार में जोड़ा है मतलब अत्यंत विवेक हाँ बिल्कुल अभी देखे जहाँ कुछ भी पता नहीं बोझ न रहे ना अपने बारे में जानकारी ना दूसरे के बारे में जानकारी अब देखेंगे आप प्रवृत्ति का प्रवृत्ति क्या है प्रवृत्ति तो का प्रवृत्ति का अभाव कर्मो प्रवृत्ति का अभाव तटकार्यम उसका कार्य प्रमाद और मोह है यह तटकार्यम है नेंगे यहाँ पर जो सच है ना तो यहाँ आनंद गिरी में बताया है अविवेक का कार्य अविवेक का कार्य क्या बताया आनंद गिरी में प्रमाद और मोह प्रमाद और मोह और अविवेक कार्य है ना तो फिर कोई बात नहीं है आनंद गिरी के अनुसार अविवेक का कार्य और भास्कार प्रकाश की के अनुसार कम का कार्य तो दोनों में कोई विरोध नहीं है क्योंकि सम का कार्य विवेक और उस समय का कार्य प्रमाद और मोह यहाँ पर ध्यान देंगे मोहकर्थ अविवेक या मूल था मुग था मोह क्या अविवेक या मुग था और करते ध्यान देना अत्यंत विवेक है और यहाँ अत्यंत नहीं है इतना ही अंतर हो गया मोह कर्त किया इन्होंने अविवेक या मुग था और अप्रकाशकर्थ अत्यंत विवेक किया ये अंतर है समस्ती गुण विवृद्ध के बढ़ने आरोप ये नहीं उत्पन्न होते हैं हे गुरु ओम पूर्ण मदन मैडम पूर्ण थे